महाभारत शांति पर्व अष्ट सप्तमोध्याय आपत्ति काल में ब्राह्मण के लिए वैश्य वृत्ति से निर्वाह करने की छूट तथा लुटेरों से अपने और दूसरों की रक्षा करने के लिए सभी जातियों को शस्त्र धारण करने का अधिकार एवं रक्षक को सम्मान का पात्र स्वीकार करना युधिता पुभारत धर्मेण आपने ब्राह्मण के लिए आपत्ति काल में क्षत्रिय बताई है अब मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्राह्मण किसी तरह वैश्य धर्म से भी जीवन निर्वाह कर सकता है या नहीं अशक्त छत्र धर्मेण वैश्य धर्मे न ने कहा राजन यदि ब्राह्मण अपनी जीविका नष्ट होने पर आपत्ति काल से भी जीवन निर्वाह न कर सके तो वैश्य धर्म के अनुसार खेती और गोरक्षा का आश्रय लेकर वह अपनी जीविका चलावे युधिष्ठिर विक्रिय स्वर्गलोकान ब्राह्मणों वैश्य धर्म युधि ने पूछा भरत श्रेष्ठ यह तो बताइए कि यदि ब्राह्मण वैश्य धर्म से जीविका चलाते समय व्यापार भी करे तो किन किन वस्तुओं का क्रय विक्रय करने से वह स्वर्ग लोग की प्राप्ति के अधिकार से वंचित नहीं होता विष्णुवाच सुरामण मित्ये व तिलान के कहाता युधिष्ठि ब्राह्मण को मांस मदिरा शहद नमक तील बनाई हुई रसोई घोड़ा तथा बैल गाय बकरा भेड़ और भैंस आदि पशु इन वस्तुओं का विक्रय तो सभी अवस्थाओं में त्याग देना चाहिए क्योंकि इनको बेचने से ब्राह्मण नरक में पड़ता है अजोग निर्वर्णो मेष सूर्योस्व पृथ्वी विराट धेनुर्यज्ञ सोमच न विक्रेयाह कथ पक्व नाम नियम न प्रशंसा साधव निमयत पक्वाम भारत बकरा अग्निस्वरूप धेण वरुण स्वरूप घोड़ा सूर्य स्वरूप पृथ्वी विराट स्वरूप तथा गौ यज्ञ और सोम का स्वरूप है अतः इनका विक्रय कभी किसी तरह नहीं करना चाहिए भरतनंदन ब्राह्मण के लिए बनी बनाई रसोई देकर बदले में कच्चा अन्न लेने की साधुपुरुष प्रशंसा नहीं करते हैं किंतु केवल भोजन के लिए कच्चा अन्न देकर उसके बदले पका पकाया अन्न ले सकते हैं ना धरम संचर हम लोग बनी बनाई रसोई पाकर भोजन कर लेंगे आप यह कच्चा अन्न लेकर इसे पकाइए इस भाव से अच्छी तरह विचार करके यदि कच्चे अन्न से पके पकाए अन्न को बदल लिया जाए तो इसमें किसी प्रकार भी अधर्म नहीं होता अत्रते अत्याधर्म सनातन व्यवहार प्रवृत्ता नोध युधिर इस विषय में व्यवहार परायण मनुष्यों के लिए सनातन काल से चला आता हुआ धर्म जैसा है वैसा मैं तुम्हें बतला रहा हूँ सुनो भवते हम ददाने दम भवानी तत्प्रियक्ष रुच वर्तते धर्म वो बला संप्रवर्तते मैं आपको यह वस्तु देता हूँ इसके बदले में आप मुझे वह वस्तु दे दीजिए ऐसा कहकर दोनों की रुचि से जो वस्तुओं की अदला बदली की जाती है उसे धर्म माना जाता है यदि बलात्कार पूर्वक अदला बदली की जाए तो वह धर्म नहीं है संप्रवर्तन्ते व्यवहारा पुरातनाः ऋषि इतरेश साधु चैद संशय प्राचीन काल में ऋषियों प्राचीन काल से ऋषियों तथा अन्य सत्पुरुषों के सारे व्यवहार ऐसे ही चले आ रहे हैं यह सब ठीक है इसमें संशय नहीं है युध चिरो अथ तात सर्वा शस्त्र प्रजा दुत्रमंत स्वधर्मभ्य च बलम राजतालोक संथय ब्रोहे विस्तरेणराधिप युधिष्ठिपुछता नरेश्वर यदि जा शस्त्र धारण कर ले और अपने धर्म से गिर जाए उस समय छत्री की शक्ति तो छीन हो जाएगी फिर राजा राष्ट्र की रक्षा कैसे कर सकता है और वह सब लोगों को किस तरह शरण दे सकता है मेरे इस संदेह का आप विस्तार पूर्वक समाधान करे भी तपसा न ब्राह्मण प्रमुखा वर्णा छे ममिकेयरात्म विष्णुजी ने कहा राजन ब्राह्मण आदि सभी वर्णों को दान तप यज्ञ प्राणियों के प्रति द्रोह का अभाव तथा इंद्रिय संयम के द्वारा अपने कल्याण की इच्छा रखनी चाहिए तेषाम जे वेद बलि ते समय महेन्द्र से उनमें से जिन ब्राह्मणों में वेद शास्त्रों का बल हो वे सब ओर से उठकर राजा का उसी प्रकार बल बढ़ावे जैसे देवता इंद्र का बल बढ़ाते हैं राजोपे छेयमाण से ब्रह्म बाहू जिसकी शक्ति हो हो रही हो, उस राजा के लिए ब्राह्मण को ही सबसे बड़ा सहायक बताया गया है अतः बुद्धिमान नरेश को ब्राह्मण के बल का आश्रय लेकर ही अपनी उन्नति करने चाहिए यदा भू विजयी राजा क्षेम राष्ट्रेसेत तदा वर्णन यथाधर्म निविषे जब भूतल पर विजय राजा अपने राष्ट्र में कल्याण में शासन स्थापित करना चाहता हो तब उसे चाहिए कि जिस किसी प्रकार से सभी वर्ण के लोगों को अपने अपने धर्म का पालन करने में लगाए रखें उन्मर्यादे प्रवित्ते तो दस्यो भी शंकरे कृते सर्वे वर्णान दुष्य यो शस्त्रो युद्ध जब डाकू और लुटेरे धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके स्वेच्छाचार में प्रविष्ट हुए हों और प्रजा में वर्ण संकरता फैला रहे हो उस समय इस अत्याचार को रोकने के लिए यदि सभी वर्णों के लोग हथियार उठा ले तो उन्हें कोई दोष नहीं लगता युद्धि सर्वतः छत्र ब्राह्मणम प्रति कस्तस्य को किं यदि पूछा पितामह ही सब ओर से ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने लगे उस समय उस ब्राह्मण कुल की रक्षा कौन ब्राह्मण कर सकता है उनके लिए कौन सा धर्म अर्थात कर्तव्य है तथा कौन सा महान आश्रय आच तपसा ब्रह्मचर्य शस्त्रेण चलया चन्त भवे विष्णुजी ने कहा राजन उस समय ब्राह्मण अपने तप से ब्रह्मचर्य से शस्त्र से बल से निष्कपट व्यवहार से अथवा भेद नीति से जैसे भी संभव हो उसी तरह क्षत्रिय जाति को दबाने का प्रयत्न करें क्षत्रियतिवृत्त से ब्राह्मणेश विशेषतः ब्रह्मित छत्र ब्रह्म जब क्षत्रिय ही प्रजा के ऊपर उसमें भी विशेषतः ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे तो उस समय उसे ब्राह्मण ही दबा सकता है क्योंकि क्षत्रि की उत्पत्ति ब्राह्मण से ही हुई है अध्योग छत्रो लोहमुत सर्वत्र गम गेज श्वासाम अग्नि जल से छत्री ब्राह्मण से और लोहा पत्थर से पैदा हुआ है इनका तेज या प्रभाव सर्वत्र काम करता है परंतु अपनी उत्पत्ति के मूल कारणों से मुकाबला पड़ने पर शांत हो जाता है यदा च तथा जब लोहा पत्थर काटता है अग्नि जल के पास जाती है और क्षत्रिय ब्राह्मण से दोष लगाता है तब ये तीनों नष्ट हो जाते हैं तस्मा ब्राह्मण साम्यंते क्षत्रिया समुद्रे तेजानशे चला चिचे यद्यपि क्षत्रियों के तेज और बल प्रचंड और अजे होते हैं तथापि ब्राह्मण से टक्कर लेने पर शांत हो जाते हैं ब्रह्मवीर मृदुभूते क्षत्रवीर चुर्बले दुष्टेशु सर्वर्णेश ब्राह्मणा प्रति सर्वश ये त्र युद्ध कुर्वा जीवित आत्मन ब्राह्मण पीरक्षनों धर्म आत्माच मनस्वीन मनुमंतुण्यश्लोका ब्राह्मणाथि सर्वेशा शस्त्रग्रहणमेश्यते जब ब्राह्मण की शक्ति मंद पड़ जाए छत्रि का पराक्रम भी दुर्बल हो जाए और सभी वर्णों के लोग सर्वथा ब्राह्मणों से दुर्भाव रखने लगे उस समय जो लोग ब्राह्मणों के धर्म की तथा अपने आप की रक्षा के लिए प्राणों की परवाह न करके दुष्टों के साथ क्रोधपूर्वक युद्ध करते हैं उन मनस्वी पुरुषों का पवित्र यश सब ओर फैल जाता है क्योंकि ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सबको शस्त्र ग्रहण करने का अधिकार है अतिविष्ट अतीता नाम लोकानती अनाश्नाग्निता पराम गति अतिमात्र में यज्ञ वेदाध्यन तपसा तपस्या और उपवास व्रत करने वालों को तथा आत्मशुद्धि के लिए अग्नि प्रवेश करने वाले लोगों को जिन लोकों की प्राप्ति होती है उनमें भी उत्तम लोग ब्राह्मण के लिए प्राण देने वाले शूरवीर को प्राप्त होते हैं ब्राह्मण विदुरजनाः ब्राह्मण भी यदि तीनों वर्णों की रक्षा के लिए शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोष नहीं लगता विद्वान पुरुष इस प्रकार युद्ध में अपने शरीर के त्याग से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं मानते हैं ते नमस्त भद्रम चे शरीर वीरास्ता मनुरब्रवीत जो लोग लो मनुरब लो ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले दुराचारियों को दबाने के लिए युद्ध के ज्वाला में अपने शरीर की आहुति दे डालते हैं उन वीरों को नमस्कार है उनका कल्याण हो हम लोगों को उन्हीं के समान लोक प्राप्त हो मनोजी ने कहा है कि वे स्वर्गीय सूर्यीर ब्रह्मलोक पर विजय पा जाते हैं यथास्वेधावृत स्नाता पोता दुष्कृत प्रणा से नतः शत्रे जैसे अश्वेधी यज्ञों के अंत में अवभृत स्नान करने वाले मनुष्य पापरहित एवं पवित्र हो जाते हैं उसी प्रकार युद्ध में शस्त्रों द्वारा मारे गए वीर अपने पाप नष्ट हो जाने के कारण पवित्र हो जाते हैं भगवत्य धर्मो धर्मो ही धर्मा धर्मा उदेश काल सदेश काल सता दिश देशकाल की परिस्थिति के कारण कभी अधर्म तो धर्म हो जाता है और धर्म अधर्म रूप में परिणित हो जाता है क्योंकि वह वैसा ही देश काल है मैत्रा क्रूराणि कुरवंतो जयंते स्वर्गमोत्तम धर्म आ पापाणि कुरवाणा गंते परमाम गतिम सबके प्रति मैत्री का भाव रखने वाले मनुष्य भी दूसरों की रक्षा के लिए किसी दुष्ट के प्रति क्रूरतापूर्ण बर्ताव करके उत्तम स्वर्ग लोग पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तथा धर्मात्मा पुरुष किसी की रक्षा के लिए पाप हिंसा आदि करते हुए भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं ब्राह्मण स्त्री शु काले सुशस्त्र गृह्यति आत्मत्राणे वर्ण दोषे दुर्दम्य न्यमेश अपनी रक्षा के लिए अन्य वर्णों में यदि कोई बुराई आ रही हो तो उसे रोकने के लिए तथा दुर्दान्त दुष्टों का दमन करने के लिए इन तीन अवसरों पर ब्राह्मण भी शस्त्र ग्रहण करे तो उसे दोस्त नहीं लगता। युधिष्ठिर हुआच अभ्युत्थित दस्य बड़े क्षत्रार्थे वर्ण शंकरे सम संप्रमूढ़र्णेशु यो भी भवद बली ब्राह्मणो यदि वैश्य शुद्रो वाजस दस्युभ्योथ प्रजारक्षे दंडम धर्में धन कार्यम क्या वुरिया संवार तस्मा श्रम ग्रहीत क्षत्रबुता युधि ने पूछा पितामह यदि ढाकों का दल उत्तरोत्तर बढ़ रहा हो हो समाज में वर्ण फैल रही हो। और के प्रजा पालन के के रूपी कार्य लिए समस्त वर्णों लोग कोई उपाय न ढूंढ पाते हो उस अवस्था में यदि कोई बलवान ब्राह्मण वैश्य अथवा शुद्र धर्म की रक्षा के निमित्त दंड धारण करके लुटेरों के हाथ से प्रजा को बचा ले तो वह राजन का कार्य कर सकता है या नहीं अथवा उसे इस कार्य से रोकना चाहिए या नहीं मेरा तो मत है कि छत्रे से के लोगों को भी ऐसे अवसरों पर अवश्य शस्त्र उठाना चाहिए अपारे भवेत पारम शुद्रोवाज वाप्य सर्वथा मान मरहती जी ने कहा बेटा जो अपार संकट से पार लगा दे नौका के अभाव में डूबते हुए को जो नाव बनकर सहारा दे दे वह शुद्र हो या कोई अन्य सर्वथा सम्मान के योग्य है यमाश्र नराराजन्वर्त यो यथा सुखम अनाथ्यम्ष दसुभि परपीड़िता तमे पूजये ज्युस्ते प्रीत स्वी बांभीरभ क्षण कौरभ्यकर्ता सन्म्माहति डाकुओं से पीड़ित होकर कष्ट पाते हुए अनाथ मनुष्यगण जिसकी शरण में जाकर सुखपूर्वक रह सके उसे को अपने बंधु बांधों के समान मानकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसका आदर सत्कार करना उसके लिए उचित है क्योंकि कुरनंदन जो, जो निर्भय होकर बारंबार दूसरों का संकट निवारण कर सके वही राजोचित सम्मान पाने के योग्य है किम तैर्य नडू हो नो जा किम धेन्प्य दुग्धयाम वंध्या भार्य राग्या रक्षताम जो बोझ नड हो सके ऐसे बैलों से क्या लाभ जो दूध न दे ऐसी गाय किस काम की जो बांझ हो ऐसी स्त्री से क्या प्रयोजन है और जो रक्षा न कर सके ऐसे राजा से क्या लाभ है यथा दारुमयो हस्ते यथा चरम मयो मृग यथाशन षड्ढो वा पार्थ चैत्र यथोसरम विप्रो न धीया नो राजा येघो न वर्षते यथ निरर्थका कंती नंदन जैसे काठ का हाथी चमड़े का हिरण हिजड़ा मनुष्य ऊसर खेत तथा वर्षा न करने वाला बादल ये सबके सब व्यर्थ सब हैं उसी प्रकार अपढ़ ब्राह्मण तथा रक्षा न करने वाला राजा भी सर्वथा निरर्थक है निवर्त सव राजा कर्तव्य तेन सर्विदम धृतम जो सदा सत्पुरुषों की रक्षा करे तथा दुष्टों को दंड देकर दुष्कर्म करने से रोके उसे ही राजा बनाना चाहिए क्योंकि उसी के द्वारा यह संपूर्ण जगत सुरक्षित होता है इस श्री महाभारती शांति परमड़ी राजधर्मानुशासन परमड़ी अष्ट इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में अठहत्तरवा अध्याय पूरा हुआ